देवी भागवत ग्यारहवा स्कंध गायत्री महिमा तथा पूजा विधि इस प्रकार विविधान प्रातःकाल की संध्या का कहा गया है संध्या कर्म समाप्त करके स्वयं अग्निहोत्र भी करें। ओम करने के पश्चात सावधान होकर पांच देवताओं की पूजा करनी चाहिए वे पांच देवता हैं भगवती शिवा शंकर गणेश सूर्य और विष्णु पुरुष सुप्त व्याहृति मूल मंत्र अथवा श्रेष्ठते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 कारण देवी की पूजा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता इसलिए संध्याओं में संध्या की उपासना की जाती है अक्षत से भगवान विष्णु की तुलसी से गणेश की दुर्गा से दुर्गा की और केतकी पुष्प से शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए मालती चमेली कुटज पनस पनसिनसुक बकुल कु लोध करवीर शिष्पा अपराजिता अगस्त्य मंदरा सिंधवार पलाश दुर्वा बिल्वपत्र कुश्की मंजरी झल्लकी माधवी मंदार का पुष्प केतकी कचनार कदम्ब नाग केसर चंपा जूही और तगर आदि पुष्प भगवती को अत्यंत प्रिय है गुंगुल से भवानी के लिए धूप और तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए इस प्रकार देवी की पूजा करके मूल मंत्र का जप करें बुध यो पूजा समाप्त करने के बाद ही वेद के अध्ययन में तत्पर हो इसके बाद अपनी वृत्ति के अनुसार अपवर्ग का साधन करने के लिए तप में प्रवृत्त होना चाहिए विद्वान पुरुष दिन के तीसरे भाग में नियम पूर्वक इस तप का अवकाश प्राप्त करता है श्री नारद जी ने कहा मानत अब मैं श्री देवी की विशेष पूजा का विधान सुनना चाहता हूँ जिसके करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है भगवान नारायण कहते हैं देवर से भगवती जगदम्बा की पूजा का क्रम कहता हूँ सुनो यह प्रसंग भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला तथा स्वयं अखिल आपत्तियों का निवारक है सर्वप्रथम आचमन करके मौन होकर संकल्प करें भूत शुद्धि आदि करना आवश्यक है मातृ का न्यास करके सरंग न्यास करना चाहिए बुद्धिमान पुरुष शंख की स्थापना करके अर्घ्य आदि सामग्री एकत्र करे पूजनोपयोगी उपस्थित द्रव्यों का अस्त्र में जल से प्रोक्षण करें, फिर गुरु से आज्ञा लेकर पूजा आरंभ करें। प्रथम पीठ की पूजा संपन्न करके देवी का ध्यान करने का नियम है भगवती के प्रति सदा भक्ति और प्रेम पूर्वक आसन आदि उपचार अर्पण करने के पश्चात पंचामृत एवं रस आदि से उन्हें स्नान कराए जो पुरुष पौंड्र संज्ञ गन्ने के रस से भरे हुए सैकड़ों कलशों द्वारा भगवती महेश्वरी को स्नान कराता है उसका फिर जगत में जन्म नहीं होता, उसका फिर जगत में जन्म नहीं होता इस प्रकार जो पुरुष वेद का पारायण करके आम अथवा ईश्वर के रस से भगवती जगदम्बा को स्नान कराते हैं उनके घर से लक्ष्मी और सरस्वती कभी दूर नहीं होती जो श्रेष्ठ मानव वेद का परायण करते हुए दास दाख के रस से भगवती जगदम्बा का अभिषेक करते हैं वे अपने कुटुंबों सहित रस में जितने रेणु हैं उतने वर्षों तक देवी लोक में प्रतिष्ठित होते हैं कर्पूर अगरू केसर कस्तूरी और कमल के जल से वेद पाठ करते हुए देवी को स्नान कराने वाले पुरुष के सैकड़ों जन्मों के उपार्जित पाप भूत हो जाते हैं जो पुरुष दुग्धपूर्ण कलसों से वेद के मंत्र पढ़कर देवी को स्नान कराता है वह कल्प पर्यंत पर्यत सागर में निरंतर स्नान पाता है स्थान पाता है। दही से स्नान कराने वाले पुरुष कुंड का अधिपति होता है तथा सरकरा से स्नान कराने वाले पुरुषों को तत्त वस्तुओं के स्वामी होने की सुविधा प्राप्त होती है भक्त पूर्वक हजार कल्पों से देवी को स्नान कराने वाला पुण्यात्मा पुरुष इस लोक में सुख भोग परलोक में भी सुखी होता है भगवती को दो रेशमी वस्त्र प्रदान करके पुरुष वायु लोक में जाता है रत्नजटित भूषण देवी को अर्पण करने वाला मानव दूसरे जन्म में राजा होता है केसतर कस्तूरी की बिंदी ललाट पर सिंदूर एवं देवी के चरणों में महावर लगाने वाला पुरुष देवताओं का स्वामित्व प्राप्त करके इंद्रासन पर विराजमान होता है